भगवान है और राजाओं को कैद कर रखा था मालूम मानू मैंने वो भी सब कैसे वस्त है आर्थ वस्त्र प्रमुख है गजेंद्र ध्रौपदी उत्तरा और जलासंध यहाँ जमनीगढ़ में रह जाते अर्थार्थी कौन है ध्रुव सुग्रीव और राज्य प्राप्ति के लिए उसने एक तीराम चंदी भक्ति दी थी और ध्रुव को उसके पिता ने बोध से उतार दिया था तो बोध से उतार दिया था इसका मतलब क्या है कि राजा उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं मानता उत्तराधिकारी नहीं मानता तो उसको तो कह दिया वो वन में सफर में चला गया भगवान ने दर्शन दियाको राज्य प्राप्त हुआ है हाँ इतना जरूर है की बाद में ध्रुव को पश्चाता हुआ है ये हमको नहीं करना चाहिए भगवान के वासना तो करनी चाहिए पर ये भाव रखना अच्छा नहीं था बाद में उसकी वो उपासना समाप्ति भी हो रही है पर तो उसने जो साधना कि है वो अट्ठासी हो सकता है उसमें बाद में अठासी नहीं रखना अच्छा तो यही आपका सूर्य और गुरु कैसे हैं अठारती की विभीषण क्या, क्या। राज्य के लिए भगवान भीषण आया है के लिए आया है तो अट्ठासी बाद में उसको भी फेल हुआ थोड़ा शास्त्री बाद में नहीं रहे जिज्ञासु भक्त उद्धव को समझ सकते हैं उद्धव का स्थान है और ज्ञानी भक्त कौन है हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को पिताए ज्ञानी भक्त है जब लेने जा रही है किसको लेने जा रही है किस लेने जा रही है कुछ देना है किसी को दही में देने तो जा रहे हैं किसी को तो किस को देने जा रहे हैं उठते बैठते सोते जागते सब कुछ कुछ नहीं उनके लिए है तो ऐसा ज्ञानी भक्त कौन है जनकोटिकाएँ हैं हनुमान जी जी ज्ञानी नाम अगर गणेश पहले है सुखदेव जी हैं है? सुखदेव जी ज्ञानी भक्त है और भीष्म है और पहनार ज्ञानी भक्त का मतलब प्रेमी भक्त जो तो भगवान से प्रेम करते हैं जिनका कोई अपना स्वार्थ है था साथ साथ बस है वो प्रेमी भक्त है भगवान की अनं पूर्ति करने वाले ऐसा अब अपना पाठ मना विश्व का नाम महाभारत में आता है ज्ञानी भक्त <laughs> <वारे>? <laughs> तो हैं हम ये भी सही है है ना और यदि क्यों उनका अज्ञान किस कारण उनका ज्ञान किस कारण ध्यान लेंगे अव्यक्तम व्यक्तिम मनते नाम अभिधे पहले अव्यक्त थे और फिर व्यक्ति नहीं थी तो पहले अव्यक्त थे कि तो पहले नहीं देती होंगे तो जबकि भगवान देखी थी तो, देख थी तो, देख थी तो पहले से है ना उनका तो क्या है नम ने समझा कि घर में ताकत कर है अभी ज्ञान किस वहाँ आए हैं क्या जैसे तो पहले गई है दूसरी कृष्ण की या राजनाथ लोग सचिव से करते करते भगवान पत्थर कृपा करते वो सब वो क्या है की सामान्य लोगों के सब लोगों की दृष्टि का विषय बनने के लिए अवतार लेकर भगवान जो अनंत भाव से भजन करते हैं उनके लिए तो हमेशा रहते हैं कोई युग विषय संयम नहीं कभी संभवी हिंदी योगिता है हमेशा लेकिन जो सभी सभी लोगों की मैन का विषय बनने के लिए वो उठा लेता है अगर तो अवतार नहीं रहेंगे तो सभी लोगों में नयन का विषय नहीं बनेंगे सिंगल अच्छे के साथ के लिए नैन का विषय कहा था ना अवधया करके क्या था अविवेकी मतलब बुद्धिहीन अविवेकी या अज्ञानी तो था था? था। है, तो क्या अज्ञानी अज्ञानी, अज्ञानी। वही है उनका उनका रूप किस कारण से है उनका अविवेक रूप अज्ञान किस कारण से है ऐसे अविवेक रूप अज्ञान वाले भगवान को वो समझ पाते है ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं तो उनका अभिक रूप अभियान किस कारण से है, है? पढ़िए। प्रकार का योग माया मामजम अहम योग माया साम न अभी अहम सर्व प्रकाश ना योग माया से आवृत हुआ मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूं अथवा सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ लग जाएगा योग माया से आदि सुबह में सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ अथवा सबके लिए प्रत्यक्ष क्यों प्रत्यक्ष नहीं होते हैं क्योंकि योग माया से समापित थे योग माया यही जो है ना त्रिगुणात्मिका प्रकृति सब कुछ भगवान ही है लेकिन दिखाई क्या देता हैत्म का प्रकृति दिखाई ही है यहाँ भी देख सकते शरीर की त्रिगुणात्मका प्रकृति है क्या है की है, चाहे बना शरीर हो इंद्रिय हो संसार हो कुछ हो योग माया से आदि योग माया से आदि से हुआ मैं सबके लिए सब कुछ नहीं हूँ योग तो योग माया के लिए योग माया के भगवान, लिए, के लिए लिए लिए भगवान किसके अज्ञानी जो ज्ञानी है उनके लिए भगवान योग माया के, के। इसलिए लेना इसलिए अयम मूढ़ा लोका अजम अबेय नाम न अना इसलिए अयम मूढ़ा लोका यह मूड प्राणी यह मूड प्राणी अथवा वो युतिया प्राणी वो युक्तिया मनुष्य ए अजम अव्यम जन्म रहित और बिकारहित मुझे नहीं जानता है अजम अभ्यम मामा जन्म रहित और बिकारहित मुझे नहीं जानता है जन्म रहित नहीं जानता है वह सोचता है कि पहले नहीं पहले बिकार रहित और बिकार युक्त मानता भगवान को की जन्म रहित और बिकार रहित मुझे नहीं जानता है लगाएंगे न अहम प्रकार का पर्वत शुरू करते हैं ऐसा लगाएंगे की सभी लोग के लिए सभी लोग के लिए मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ या सभी लोग के लिए मेरा प्रत्यक्ष के बाद चाहिए क्या है लोकस्य के बाद विराम चाहिए अद्ध विराम बना लीजिए लोकस्त के बाद के बाद विराम नहीं चाहिए केसांचित में आगे है सर्वस्व लोका प्रकाश आना सभी लोग के लिए मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ फिर किसके लिए प्रकाशित होता हूँ मत भक्ता नाम प्रकाशा कुछ ही मेरे लिए, कुछ मेरे भक्तों के लिए ही अहम प्रकाशता मैं प्रकाशित करता हूँ ये अभिप्राय है कुछ मेरे भक्तों के लिए ही मैं प्रकाशित होता हूँ यह अभिप्राय है ये सांचित मत भक्त नाम के साथ होगा की लोकत्व के साथ होगा तो चेतान से सी छोटे सर्शी लेना है समान विभक्ति वालों का एक साथ होता है है इसलिए फिर आप पहले चाहिए बाद में नहीं जाइए समान विभक्ति वालों का एक साथ होता है चेतान मत भक्ता नो कुछ है। मेरे भक्तों के लिए ही मैं प्रकाशित होता हूँ या कुछ मेरे भक्तों के लिए ही मैं प्रशिक्षित होता हूँ यह अभिप्राय है ठीक है सबके लिए भगवान प्रकाशित नहीं है कुछ है ना पुष्प जो भक्त है उनके लिए ऐसा उनके लिए योग माया से आदृश भी नहीं है भगवान योग माया को दूर करते हैं योग माया है यहाँ देखेंगे योगा एवं माया योगा योग माया योग माया धारे समाप है अच्छा अब देखेंगे तो योगा कर गुणा नाम युक्ति ही क्या है गुणा नाम योगा अर्थ है गुणा नाम युक्ति युक्ति का घनम है ना का क्या है घटनम तो योगा कर तो हो गया गुणा नाम घटनम अर्थात तो गुणों का मिश्रण गुणों का मतलब गुणों के मिश्रण को तो योग कहते हैं और वो योग ही माया है मतलब गुणों का मिश्रण अर्थात त्रिगुणात्मिक का प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति कया योग माया उस योग माया अर्थात गुणात्मिका प्रकृति के द्वारा समाप्रित हुआ करते अच्छा समापिका का हुआ में सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ अथा इस कारण से ही अयम मूल लोका यह मोहयुक्त प्राणी अथवा यह मोह यह या संपूर्ण लोक यह मोहयुक्त संपूर्ण यह मोहयुक्त संपूर्ण मो लोक जन्म रहित तो और विकार रहित तो मामना भी जाना मुझे नहीं जानता लगाइए या योग माया जिस योग माया से आवृत मुझे लोक नहीं जानता है मतलब संसार जिस योग माया से, से या का भी या संसार संसार मुझे नहीं जानता है तो असो योग माया या योग माया मेरी होने के कारण या मेरी था था मेरी होती हुए यह योग माया मेरी होते मेरी होने के कारण मुझ मायावी ईश्वर के ज्ञान को ज्ञानम न बनाती मुझ मायावी ईश्वर के ज्ञान का तो प्रतिबंधक नहीं होती है मुझ मायावी ईश्वर के ज्ञान को नहीं बोलती है या मुझ मायावी ईश्वर के ज्ञान का आवरण नहीं करती है कौन तो, माया है है ना असो योग माया या योग माया मेरी होने के कारण मम मायाविना ईश्वर से मुझ मायावी ईश्वर के ज्ञानम न प्रति प्रतिबन्धाती की मायावी ईश्वर के ज्ञान का आवरण नहीं करती है है? माया करती मायावी ईश्वर के ज्ञान का मायावी ना अपनी माया माया जैसे अन्य माया माया, अन्य मायावी की का जादूगर जादूगर क्या करता है खेल दिखाता है तो जादूगर जब अपना जादू दिखाता है तब तो वो अपनी माया के कारण ऐसे ऐसे दृत्य दिखाता है की दूसरे लोगों का ज्ञान है कैसा है दूसरे लोगों का ज्ञान है क्या आवृत हो जाता है, है दूसरे का ज्ञान है प्रतिबंधित तो हो जाता है पहले आप जिन पदार्थों को वहां देख रहे हैं उनको तो देख पाते हैं तो आपका ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाता है आपका ज्ञान आवृत हो जाता है वो जो चाहता है वही आपको दिखाई देगा लेकिन जो अन्य माया हुई वहाँ पर जादूगर है तो उस जादूगर की माया उसके ज्ञान का आवरण करती है नहीं। ना उसके ज्ञान का आवरण नहीं करती वो सब ठिक फिर समझ रहा है यह है यहाँ कुछ नहीं हो सर मैं ही रहा हूँ वो ठीक ठीक समझता है नहीं भूल जाएगा उसका ध्यान हो जाए तो यथा अन्य मायाविना माया जैसे अन्य मायावी की भी माया ज्ञानम पूरा जोड़ेंगे ना क्या कहेंगे ज्ञानम यथा अन्य मायाविना माया अपी ज्ञानम ना प्रतिबद्धनाती क्या ध्यान करेंगे ना प्रतिबद्धनाती जोड़ना पड़ेगा जैसे अन्य मायावी की माया उसके ज्ञान को आवृत नहीं करती है उसके ज्ञान का प्रतिबंधक नहीं होती है तदव उसी प्रकार उसी प्रकार मेरी माया मेरे ज्ञान को आवृत नहीं करती है प्रतिबंधित नहीं करती है लग गया यथा क्योंकि क्यूँकी ऐसा है इसलिए क्योंकि ऐसा है इसलिए लग गया कहता है कि ये माया मुझे ईश्वर के ज्ञान को आज नहीं करती है मुझे ईश्वर के ज्ञान में क्या प्रतिबंधक नहीं होती है इसीलिए क्या देखो वेदा हम मांतु वेद अहम समी वर्तमान भविष्य कष्ट वेद अहम लगाइए अहम समतीता है देखना अर्जुन अहम समतीतानि क्या वर्तमानानि क्या भविष्यणी भूतानी, भूतानी, वेद, वेद। अर्जुन, या तू भूता न वेद हे अर्जुन अहम मैं है समीता भूतकाल भूतकाल भूत काल में होने वाले वर्तमान काल में होने वाले और भविष्य काल में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ या सभी भूतों को जानता हूँ हे अर्जुन मैं भूत काल में होने वाले वर्तमान काल में होने वाले और भविष्य काल में होने वाले भूतान जैसे प्राणी सभी प्राणियों को जानता हूँ अच्छा क्यों जानते हैं क्योंकि उनका ज्ञान आवृत नहीं होता है है ना योग माया समाव्यता को यह ना सोचे की योग माया से भगवान भी घटे हुए हैं योग माया से भगवान का ज्ञान आवृत योग माया का प्रभाव सब जि है योग माया सब जगह है वो क्या है कि भगवान उससे आवृत नहीं है अभी तो वो सब जानते हैं तो आवृत होता कौन है उससे जीव कौन आवृत होता है और ध्यान देना अज्ञानी जीव से अब ध्यान देना अहम अर्जुन हे अर्जुन में भूतकालीन भूतकालिक वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक सभी प्राणियों को जानता हूँ तू मान प्रसन्ना वेद मुझे कोई नहीं जानता है या बताते हैं किन्तु मुझे मेरा भक्त छोड़कर और कोई नहीं जानता है है ना क्या मेरा भक्त छोड़कर करके कोई मुझे मेरे भक्त को छोड़कर और कोई मुझे नहीं जानता है कोई नहीं जानता है मतलब मेरे भक्त को छोड़कर और कोई मुझे नहीं जानता मेरे भक्त को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जानता है। को कोई नहीं जानता ही है।, है ना अब देखेंगे अहम तू वेद अहम वेद अहम है ना हम तो वेद वेद कर दे। जाने मैं को तो जानता हूँ जाने उत्तम पुरुष एक बचने समिक्रांतानी भूतानी मतलब ये अच्छी प्रकार अतिक्रमण करके अच्छी प्रकार जो अतिक्रमण कर चुके हैं मतलब पूर्व काल में लोग हो चुके हैं मतलब भूतकाल में होने वाले कौन भूतानी भूतानी का से प्राणी काल में होने वाले प्राणी क्या वर्तमानी और वर्तमानी भूटानी के साथ है वर्तमान काल में होने वाले प्राणी भूतानी और भविष्य काल में होने वाले मतलब प्राणी वेद आम में जानता हूँ मामना कश्चन यहाँ मद भक्तम मत शरण एकम उत्वा मेरी शरण में रहने वाले मेरी या मेरी शरण को लेने वाले एकम मत भक्तम एक उत्तवा कश्चन ना वेद लगाना ऐसा लगाना किन्तु मुझे मेरी शरण में रहने वाले एक एक मेरे भक्त को छोड़कर कश्चन न वेद और कोई नहीं जानता है दूसरा कोई नहीं जानता है लग जाएगा किन्तु मेरी शरण लेने वाले एक मेरे भक्त को छोड़कर अन्य कोई मुझे नहीं जानता है यहाँ देखेंगे मत तत्व वेदनाभाव नजते मत तत्व वेदनाभाव ना मेरे तत्त्व को न जानने के कारण मेरे तत्त्व को मेरे तत्त्व को न जानने के कारण ही मेरा भजन नहीं करता है मेरे तत्त्व को न जानने के कारण ही मेरा भजन नहीं करता है कौन अन्य लोग को छोड़कर अन्य लोग भजन नहीं करते हैं क्योंकि तो भगवत तत्त्व को जानते हैं नहीं है आगे है के पुनः या मत तत्व वेदन है या तत्व तत्व है है है है है है ना पाठ पाठ पाठ ज़्यादा मिलता मिलता तो से तो से से पंक्ति लग जाती है, तो ये ये ये नहीं उठाना और क्या सब लोग वाली परिमल पब्लिकेशन की ये दूसरा भाग में आएगा सात है और एक के आगे भी तीन खंड है और आगे हाँ इसलिए क्या बात है तो तो, तो, तो है कौन सी समस्या इसकी संख्या है इसकी सत्ताईस में देखना है सात सत्ताईस उसमें मत तो है ना हाँ इसमें भी है। तो है मत तत्व ही पाठ करा मैं हालांकि लगता है इससे भी यह पंक्ति ऊपर भी आया है ना मतवे भावार जी। ये पहले आया है ना मतत्व वेदना भावार तो यहाँ भी मत्व वेदना ही कराई देते हैं हालाकि लगती इससे भी यह पंखी लगने में कोई समस्या नहीं है या रहने दो आप आप, आप मत से लगा लेना तो से लगा लेना लग तो दोनों जाती है कोई तो समस्या नहीं क्या है क्या पास उसमें सत्ताईस की औकर भास्क तो हम तो, तो आप अरे इसमें है ही नहीं <laughs> उसमें है नहीं उसमें तब तब तो है तो प्रकाश का शंकर भास्करानंदी है उसमें दो नंबरी आचार्यों की व्याख्या उसमें है सब ये संप्रतायी ये तो नंबरी वालों इसमें है। की इसमें संकल्प तो उसमें है ही नहीं तो अब देखेंगे तो अब ये जिन ऐसा लगा लेना पुना वेदन प्रतिबंध है आपके तत्व को जानने के आपके तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक आपके तत्व ज्ञान के प्रतिबंध को आपके तत्व को जानने के और तत्व तो मेरे को जानने का प्रतिबंधक प्रतिबंधकार है क्या प्रतिबंधक ठीक है मेरे तत्व को या तुम्हारे तत्व को तो ठीक है कोई खास बात नहीं है पर वो पाठ ज्यादा प्रचलित है मत वाला की पुनः आपसे तत्व को आपके तत्व ज्ञान के किस प्रतिबंधक के द्वारा पहले हुए प्रतिबंधित हुए प्रतिबंधित हुए जय मानी प्रतिबंध है की प्रतिबंधित हुए जय मानानी स्वर भूटानी उत्पन्न हुए सभी प्राणी आपको नहीं जानते आपको नहीं जानते हैं पुनः लगाइए बात पुनः आपके तत्व ज्ञान के आवरत प्रतिबंधक अथवा आवरण समझते हैं आवरण करने वाले आच्छादन करने वाले पुनः आपके तत्व ज्ञान के से आच्छादक से आच्छादित होकर या किस आवरण से आवरित होकर के पर्श में प्यार है या प्रतिबंधक से प्रतिबंधित होकर के पुनः आपके तत्व के किस प्रतिबंधक से प्रतिबंधित होकर अथवा आपके तत्व के किस आच्छादक से आच्छादित होकर आच्छा जय महारानी सर भूटानी उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी आपको नहीं जान पाते है आपको नहीं, नहीं जान पाते हैं तो हाँ चलो आपको नहीं जान पाते हाँ त्वाम यहाँ पर आया है ना हाँ हाँ हाँ त्वाम आ गया है ना अब वही स्वाम की संगति देखेंगे उसमें क्या है स्वाम है की माँ है यदि अरे स्वाम है तो नहीं जान पाते यही बैठता है वो मत तक तो ऊपर आया ना उसको देख कर यहाँ मत तक तो पाठ अच्छा लगता है लेकिन स्वाम की संगति नहीं लगेगी नहीं जान पाते समझ नहीं पाते अपेक्षा यहाँ ऐसी अपेक्षा होने पर इसे कहते हैं होना आपके तत्व ज्ञान के आच्छादित होकर उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी आपको तो नहीं जान पाते हैं ऐसी अपेक्षा होने पर यह कहा जाता है द्था। इच्छा देश परंतु भारत हे परंत भारत इच्छा द्वोता समूह यानी परंत भारत समुखे नोहूतांत भारत इच्छा और द्वेश से उत्पन्न द्वंद मोह से या द्वंद्व द्वंद मोह से है आएगा इच्छा और द्वेष के उत्पन्न है क्या मोह, मोह है का मोह से सभी प्राणी सब भूतान ये सभी प्राणी सर्वे कर उत्पत्ति काल में ही उत्पत्ति काल में ही समोह को प्राप्त हो जाते है समूह को जाते हैं परंतु भारत इच्छा और उत्पन्न से सभी प्राणी उत्पत्ति काल में सम्मूह को प्राप्त करते हैं अभी भाष्य में सब देखिए तो इच्छा द्वित तो प्रमुख इच्छा द्वेशन क्या समूह इच्छा उत्पन्न उद्वेशन क्या है ध्यान रखा अद्वंद मोहन का क्या देखें द्वंद जन मोह क्या है तो समूह ही है प्रश्न देखना भी मतलब उनसे उपस्थित होता है अथवा उनसे उत्पन्न होता है ताब्याम अर्थात इच्छा देशा व्यायाम इच्छा और द्वेष समुपस्थित होता है या इच्छा और द्वेष होता है इसलिए क्या कहते हैं इच्छा द्वेश समुस्था दे क्या बनेगा इच्छा द्वेशन तो इच्छा और द्वेष के उत्पन्न में अच्छा। इच्छा और द्वेशन किसके द्वारा इच्छा और द्वेष के उत्पन्न है ना नवीन पुस्तकों में इच्छा और द्वेष किसके द्वारा इच्छा और द्वेष के उत्पन्न तो इच्छा और द्वेष उत्पन्न किसके द्वारा इच्छा और द्वेष उत्पन्न बताया पर कौन है वो कौन है जिसके किसके द्वारा इच्छा और दिवस के उत्पन्न किसके द्वारा ऐसी विशेष जिज्ञासा होने पर यह कहा जाता है द्वंद है। यहाँ ध्यान देंगे क्या कारण है कारण उस मुंह को क्या कहेंगे द्वंद मोह क्या के निमित्त से होने वाला मुह द्व के कारण से होने वाले मुंह को क्या कहेंगे द्वंद मोह आपने इसको समझने का प्रयास कर कि तो इच्छा परस्पर विरुद्ध इसको लगाइए अंग्रेज से मैं बोलता हूँ परस्पर विरुद्ध इच्छा देशो क्या कि को संवत परस्पर विरुद्ध सुख दुख स्तर हे तो इच्छा देशों किसको बताया गया बात में इच्छा और द्वेशा दृष्ट हो गए इनको समझिए ठीक से शीत परस्पर विरुद्ध हूँ और उष्ण परस्पर विरुद्ध है तो, तो शीत और उष्ण की तरह परस्पर विरुद्ध कौन इच्छा हो जी जी जिस पदार्थ की इच्छा होगी उस पदार्थ ऐसी द्वेश होगा और जिससे द्वेश होगा उसकी तो इच्छा शीत और उष्ण की तरह परस्पर विरुद्ध कौन है इच्छा हो और शीत तो और उसकी तरह परस्पर विरुद्ध सुख दुख तद हेतु विषय यहाँ विषय है ना ध्यान देना जैसे देखेंगे सुख दुख और सुख विषयों और को विषय करने वाले तथा उनके हेतुओं को विषय करने वाले अब ध्यान देना सुख की इच्छा होती है सुख की तो उसको क्या कहेंगे सुख विश्चित इच्छा सुख को विषय करने वाली सुख सुख है ना, ना करने वाली इच्छा अर्थात सुख की इच्छा करता है और सुख के हेतु तो की इच्छा करता है करता है? हेतु कैसे साधन हेतु क्या है कारण तो सुख के साधन की भी इच्छा करता है तो ध्यान देना विषय की क्या सुख ये सुख सुख विषय सुख विषय कौन होगी इच्छा सुख विषय कौन हुई सुख विषय करके सुख को विषय कर करने वाली कौन आगि इच्छा और सुख के हेतु को विषय करने वाली कौन सुख की इच्छा होती है सुख के हेतु की इच्छा होती है अब देखना दुख से द्वेष होता है दुख से कोई प्रेम को को करता है तो दुख से कोई नहीं चाहता है तो दुख किसे कौन हुआ द्वेश सुख विषय करके दुख को विषय करने वाला तो दुख विषय कौन हुआ द्वेश अच्छा तो व्यक्ति दुःख की इच्छा नहीं करता है दुख से दुख से द्वेष करता है और दुख के हेतु की कोई इच्छा करता है तो दुख के हेतु से क्या होता है द्वेश तो ध्यान देना दुख विषय और तर तर हेतु है। मतलब क्या से भेद और उसके हेतु से घट विषय ज्ञान घट विषय कैसे है ना तो गोक तो जो गोमी में ताप्रे होता है वो घट विषय ज्ञान अथवा घट विषय दोनों और प्रिय होता है। हाँ वो शेषा दिवसा के द्वारा मोबाइल में काफी अच्छे विकल्प नहीं होता है कि घर विषय ज्ञान कहूँ या घर विषय ज्ञान तो वैसे यहाँ पर सुख की विषय इच्छा या सुख विषय की इच्छा और घर हेतु से क्या लेंगे सुख हेतु सुख हेतु विषय की इच्छा या सुख के हेतु की इच्छा और दुख के विषय की इच्छा मतलब दुख की इच्छा हितु दुख मतलब दुख की दुखी से देश है दुख विषय कौन होगा में लोगा। गा। गा। दिस्देव। दिस्देव। मतलब और और हे दुख हेतु केगा अशुभ हेतु की अशुभ हेतु लगाइए सुख मतलब सुख और सुख के हेतु की इच्छा दुख तथा और इसको क्या कहें सुख दुख तथा उनके हेतुओं को विषय करने वाले कऊ इच्छा दे सऊा और द्वेह ही इच्छा और द्वेश को पहले बताया कि ठीक और ऊपर परस्पर घूमते उसी की तरह फिर बताते हैं और हेतु इच्छा, तथा और द्वेष भी यथा समय यथा समय सभी भूतों से संबंधित होकर बंद कहे जाते यथा समय सभी रूपों से संबंधित होकर यथा समय सभी रूपों से संबंधित कौन होंगे हाँ इच्छा जो विभन है ना संबंध और संबंध मानो में विभचन है कि संबंधित होने वाले कहे जाते हैं तो का तोह द्वंदा के निमित्त से होने वाला मोह तो इच्छा और द्वेष से क्या होता है मुंह अब देखेंगे लगेगा तो इच्छा और द्वेष से उत्तु अभी देखता हूँ रहा मैं आपको कौन कहे जाते हैं कहे जाएंगे इच्छा और इच्छा और दृष्ट निमित्ता कौन का मोहलता हमें है सब या तक प्रत अत वैसा होने पर वैसा होने पर जब इच्छा और व्यय सुख दुख दुःख और उससे हेतु की सम्यक प्राप्ति से सम्यक से प्राप्ति होने से प्रकट हो जाते हैं लब्धात्मकों है ना उसके प्रकट हो जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं लब्धात्मकों कौन प्राप्त हो जाते हैं इच्छा और देश है ना तो लब्धात्मकों वही है सा वैसा होने पर जब इच्छा और द्वेष प्राप्त हो जाते हैं तो कब प्राप्त हो जाते हैं ध्यान ध्यान देना। देना। सुख-दुख सुख-दुख और उसके हेतु की सम्यक प्राप्ति होने से ध्यान देना सुख की सुख की सम्यक प्राप्ति हो जाए तो सुख की और इच्छा और जाएगी और सुख संप्राप्तिया क्या है तो सुख की प्राप्ति होने सुख की संयक प्राप्ति होने से क्या होगी और इच्छा बोली सुख संप्राप्तिया हो गया अब लगाइए सर ऋतु लगाओ सर ऋतु संप्राप्त सुख के हेतु की संजय प्राप्ति से तो सुख के हेतु की प्राप्ति से क्या होगी और सुख भी सुख हेतु आ गया अब सोचे अगर की हमको तो सुख हेतु की संयक प्राप्ति से क्या होगी इच्छा लगा तो सुख की सुख की समय प्राप्ति से क्या होती है क्या प्राप्त होती है इच्छा और सुख के हेतु के समय प्राप्ति से भी क्या होती है इच्छा अब ध्यान देना दुख सम्प्राप्तिया और दुख की प्राप्ति से क्या होता है और संजय प्राप्ति से कोई दुख का हेतु कोई तरफ आ जाए आपके पास में कोई आ जाए कोई आपका शत्रु आ जाए तो क्या होने लगेगा तो हमको लगाए ये तस्कर वैसा होने पर जब सुख दुख और उनके हितों की सम्यक प्राप्ति से इच्छा और द्वेष प्राप्त होते हैं लब्धात्मकों को प्राप्त और भव्य भी प्राप्त हो हैं लगभग यदा शुभ दुख का हेतु किया जब सुख सुख और उनके हेतु की सम्यक प्राप्ति से इच्छा और द्वेश प्राप्त हो जाते हैं लबाक से तब कऊ तुम से क्या लेना इच्छा दे इच्छा देशों की प्राप्त हुए इच्छा और द्वेष तब सभी प्राणियों की बुद्धि को सभी प्राणियों की का प्र सभी प्रम करेगी बुद्धि और द्वेश हो जाम नहीं करती है तो देखेंगे तब सभी तब इच्छा सभी प्राणियों की बुद्धि को, को अपने बस में करके अपने बस में करके या अपने बस में करने के द्वारा अपने बस में कौन करते हैं शिक्षा उद्देश्य करते हैं सभी प्राणियों की प्राणियों को सभी प्राणियों की बुद्धि को अपने बस में करके परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान की उत्पत्ति परमार्थ तत्व विषय ज्ञान परमार्थ तत्व कौन है परमार्थ आत्म तत्व आत्मसत्व तो ही परमार्थ है आपका परमार्थ है ना परमार्थ हो न तो परमार्थ आत्मसत्व को विषय करने वाले ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंध के कारण या ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंध का कारण मोह मुंह रहेगा तो फिर क्या है तो ज्ञान होगा बंधकार तो बंधकार की प्रतिबंध है बंध का क्या है हाँ परमार्थ आत्मसत्व ज्ञान मतलब परमार्थ आत्मसत्व का ज्ञान परमात्मा परमात्म आत्मसत्व के ज्ञान की प्रतिबंध के कारण मोह को उत्पन्न करते हैं मोह को उत्पन्न करते हैं इच्छा और लग गया लगाइए को इच्छा और वे सभी प्राणियों की बुद्धि को अपने पक्ष में करके परमात्म आत्म तत्व ज्ञान या परमात्म आत्म तत्व के ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंध के कारण मोह उत्पन्न करते हैं मोह को कैसे उत्पन्न करते हैं पहले बुद्धि को अपने अपनी प्रश्न कर लेंगे ना काम ही नहीं करेगी कैसे व्यक्ति परमात्मा को समझ पाएगा इसी इच्छा और व्यक्त में व्यक्ति के ज्ञान में ये व्यक्ति फंसा एक तरफ दोनों तरफ छाई और पूर्ण जैसा बारह तरफ इच्छा इधर इधर फंसा रहता है तो परमार्थ आत्मा को नहीं जान पाता है इच्छा उद्देश्य के कारण क्या है मुंह हो जाता है तो मुंह हो जाता है इसलिए तो नहीं हो, है हो है। अब थोड़ा श्लोक के शब्दों का इच्छा और द्वेशा और द्वेष के निमित्त से क्या होता है मुंह ठीक है तो मुँह कैसे होता है से को बचने करके तो इच्छा उद्वेश उत्पन्न अच्छा इच्छा और इच्छा में क्या होता है नहीं। नहीं होता है। यह समझना इच्छा समूह और धन निमित्त मुंह से होने वाला क्या समूह वही सम्बन्ध हो रहा है नहीं ही अब कंपनी देखिए भास्कार भगवान समझा रहे हैं बाद में देखेंगे जिन बता रहा हूँ मैं इच्छा के द्वेश दोष बचे के चित्त इच्छा और द्वेष ये दोनों क्या है दोष है ना इच्छा भी दोष है और द्वेष भी क्या है दोष है इच्छा और द्वेशमु बस में हो गया है चित्त जिसका इच्छा और द्वेष मुख दोषों के अधीन हो ऐसा लगाना इच्छा और द्वेष मुख दोष के अधीन हुए चित्त वाले मनुष्य को क्या कहेंगे इच्छा और बेसरूप दो के अधीन हुए चित्त वाले जिसका चित्र इच्छा।, इच्छा और बेसरूपी दोष के अधीन चित्त वाले मनुष्य को यथा भूत अर्थ ज्ञानम नहीं उत्पन्न थे की वही यहाँ पर, पर देखेंगे यथाभूत अर्थ विषय ज्ञानम वही है ना कि यथाभूत अर्ध विषय ज्ञानम तर्थ है की ये विशेषण है की मतलब बाहुओं का यथार्थ ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है आत्मा की बात छोड़ो आत्मा जो क्षण करके और जो विषय है और जो पदार्थ है तो इच्छा और देश के अधीन जिसका चित्त है उसको आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थों का भी ठीक ज्ञान हो सकता है क्या कुछ भी बुद्धि काम नहीं करती है हम उसे लगाएंगे इच्छा और दोष के अधीन चित्त वाले मनुष्य को मनुष्य को तो बल्कि के साथ जोड़ लेना बही यथार्थी ज्ञानम कि बाय विष्णुओं का यथार्थ ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता बाय विष्णुओं का भी यथार्थ ज्ञान उत्पन्न बही ज्ञानम को विश्लेषण बाय ज्ञान मतलब बाह्य विषय का ज्ञान नहीं मतलब है कि बाय विषयों का भी यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं नहीं एक नहीं है नहीं जो है कभी नहीं का नहीं उत्पन्न होता है अति है ना कि उसको बाय विषयों का भी यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है बाह विषयों का भी यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ज्ञानम आगे क्या है कि है न्ञानम न उत्पाद क्या चीजें रहना चाहिए क्या चीजें रहना चाहिए लगाइए तो बाइक नोका भी यथार्थ विज्ञान में उत्पन्न नहीं होता है तो फिर लगाएंगे ताप्याम अविष्ट बुद्धि की उनसे आच्छादित बुद्धि बुद्धि वाले क्या कहेंगे उनसे आख्यादिक बुद्धि वाले किससे इच्छा और द्वेष से इच्छा और द्वेष से आविष्ट बुद्धि वाले समूढ़ मनुष्य मनुष्य को तो इच्छा और द्वेष से आख्यादिक बुद्धि वाले समूढ़ मनुष्य को बहुत प्रतिबंधक वाले प्रत्येक आत्मा का बहुत आत्मा के ज्ञान में तो इसका सामाजिक प्रतिबंधक है ज्ञान सब उसी प्रतिबंधक लगे हुए हैं बहुत प्रतिबंधक वाले प्रत्येक आत्मा का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है इसको उससे आच्छादित बुद्धि वाले उससे आच्छादित बुद्धि वाले समुद्ध मनुष्य को बहुत प्रतिबंधक वाले प्रत्येक आत्मा का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है इसी किनो वक्तव्यों विषय कहना ही क्या है इसमें आचंद व्यक्ति किया जाए इसमें कहना ही क्या है जब इच्छा चित्त युक्त हो जाता है तो ऐसे मनुष्य को जब वायु का ही यथार्थ ज्ञान नहीं होता है तो बहुत तो प्रतिबंधक वाले आत्मा का ज्ञान ना हो उसने कहना ही क्या हो जाएगा आत्मा तो का ज्ञान उद्वेश को भी खत्म करना है इच्छाओं को भी खत्म करना है उप को खत्म करना है लग तो जाएगा इसे oh. इच्छा इच्छा उद्देश्य उत्पन्न तथा दुनिया निमितो ऐसी होने वाला समूह ध्यान होने वाला क्या है समूह भारत का भरत अन्वयन जिसकी भरत के उदम समूह उत्पन्न सर्वोटानी सभी प्राणी समोहित होकर सभी प्राणी समोहित होकर या ऐसा लगाना समोहितान संत सभी प्राणी सम्मोहित होकर या सम्मोहित होकर सभी प्राणी भी लगा सकते हैं सम्मोहितानी संत सबूतानी सम्मोहित होकर सभी प्राणी समूह लिखाए ना समोहन लिखाए गए समूह लिखाए समूह है ना हम सुख्या समूह का समूहता को अच्छी प्रकार की मूठता को मतलब यह है समूहता को सर्वे से जन्मनी जन्मनी से उत्पत्ति का लेकर उत्पत्ति काल में ही समूह को प्राप्त हो जाते है इसी एक इसको प्राप्त हो जाते हैं तत्व लेना समूहम ज्ञान दिखाते गच्छन दिखाते प्राप्त हुआ सम्मो को प्राप्त हो जाते हैं परंतु है मोह बसात भूटानी मानी लगाइए जाय मानी सर भूटानी, भूटानी। उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी मोह बसान जायते की मोह के अधी भी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी मो के वस में ही उत्पन्न होते हैं ये अभिप्राय है बना रहता है बच्चे को तो भी खाने भी बना रहता है बड़ा होता है तभी बना ऐसा है, तो है।, है इसलिए बुद्धि वाले सभी प्राणी क्यूँकी ऐसा इसलिए उससे द्वन निमित्त मोह से दुर्ध निमित्त मोह से आच्छादित बुद्धि वाले सभी प्राणी सम्मोहित होकर सभी प्राणित होकर आत्महोत्तम माम न जानन थी की अपनी आत्मा मुझको नहीं जान पाती है आत्मरूप मुझको नहीं जान पाते हैं और सत्यवीप ऐसी आत्मरूप मुझे, कारण कारण से मुझे, ना जानने कारण, मुझे? हाँ मुझे न जानने के कारण ही आत्महोवे माम न भजन से आत्मरूप ऐसी मेरा भजन नहीं करते जान ही नहीं पाते इसमें भजन नहीं करते हैं तो ये कारण क्या होगा कुल मिलाकर इच्छा हो इच्छा होने से जीव एक बार आया था ना क्या नहीं, नहीं, आया था। नहीं, नहीं तो इच्छा काम काम संजाद समझा देता होने बड़ी देर हो जाता है तभी माँ इच्छा को जगह कर दिया था इच्छा और माता सो मिला हूं थोड़ा सा एप्लीकेशन है नमस्ते अनुमान आया तो मिला हुआ अच्छा बहुत थोड़ा इंटरेस्ट था